नम परंसा स्वादित चरणकमल चिन्हय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरांद्रा

य वदने ली वसी ये हृदय संवृत्तमृशिह महा विश्वसर्ग विसर्गा विश्व

नवलक्षणलक्षित श्रीतृष्णाख्यम पर जगद्धा नमा नमो गोभ्यीमती सौरभ्य

सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पव्यो नमो नमः प्रहलाद नारद पराशरपुंडी का

व्यांबरीखसौनकदार्जुन वशिष्ठ विभीषणी पुण्यागवता कलतरुभ्य

सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्रीसीता सरंभा मध्यमा

अस्मदाचार्यपरणता वंदे गुरुपरम परा वर्णाथसघा रंदसा मंगलाना चकर्ता वंदे बाणी श्री सीता

वंदे शुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर गिराप जल विलपिशम कहीत भिन्न निन्न बंदौ सीता राम पद जिन परम प्रीति

मांडवी उर्मिला स्मुति की रति बर बावन चार, चार और रतन तुलसी कर प्रणा बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज

कलि समुद्र बूड़क लख्यो सप्तजहारी बंद गुरुपद कन्कृपाशनरूप हरी महामूहतम पुण्य जा सुथ नर विकरण प्रणवं पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान हन जा राम बसराम सरचा

कुंदइन विशेह इना रमण करुणा अयन जाीन परने कृपा मर्दनमयरा जयरा जय जे जय रा

We are the champions. <laughs>

गजननी गौ माता अखिल गोवंशोर गोधाम की ए, श्री पश्मेड़ा गोधाम की ए, श्री सुरश्याम गोधाम की ए, श्री सोरासी कोष धाम की ए, श्री श्री चैतन्य ब्रजमंडलधाम कीहाभुकी

श्रीमनित्यानंद महाप्रभु की श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की श्री गौरभक्त वृंद की श्री नवद्वीप धाम की

जगदगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की

गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस मानस जी की चाद्रुमा कथा महामहोत्सव की सर्व संत हरि भक्तन की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की समस्त ब्रजवासी की जय जय श्री राधे

जय जय श्री सी तारा हर हर महा कहाँ तक हो गया था हैं? हाँ बालकांड दोहा संख्या 160 तक हो गया है उसके आगे होना है

हरे पजे विज्ञान निधान तुम सारी के चल स विमान सदार अपने कौ

विधि कुशल उदे का समस्तिक

खारी अगले होरंगी तो जो संदे जोशि कोशी तव चरण नमीकर कृपा कर स्वा

सहजकृत पति के पास विषे तब प्रकार अपनाई राजु गी

जना सुन का कह मई पहाँ बसतिया बऊपा यहाँ बचते

लगी मोहि न मिल तू मैं न जनाव काोक मान्यता अनल समत पानदार तुलसी देखी सुने भूलही मूर न चतुर सुंदर के कहीं से

वचन सुभा हसते गुपुत्र जगमा हरतद किमी प्रियो जननाभु जानत सजनाय कहो कवन से

कुमकुशी सुमति परम प्रिय मोरे प्रती पराप दुराव को जिन दिन तापस बस जिन दिन महिर पदवी स्वाता देखा स्वगत करो नम

पस लग जाओ नाम हमार एक कन जाए सुन सऊ नाम करूप जी जब उत्पति

नाम हम तू कितरी बहु जनिया चरज करु मन मकुते अकवल के जगत जय विधाना सकवल विष्णु भरे करिता अकवल तम्बु करी कंगारा

गम न कशु संसा तथा पुरा कण कह ला कर इतिहास अनिका करू कण गिर गिल्भवाल

ता तो तो नाम कहल कहता पसंद जान तीन कपट लागल सुन महीस अति हा सुन महीस अति

का नाम न कहीं तो, तो विचार भव नाम तुम्हारे सज्ञे तू कर पीता

गुरु प्रसाद सब जानी राजा कहना ज्ञानी राजा देता पद सजा

परी का तो का तो मन कामन मोरे कथा तो कथन में धन कर भूत भविनावन भूतति हर काना सदा कृपा

ही तथा प्रसन्न मिलो की मा रग नो मांगी मा रग न हो नक मा रगम

को एक तस्वुपाप ऐसे हो सारा एक कथन कालो तू पदनाय सीता एक दे पुल अपवल देखना बरियारा तुमके तो

चलन ब्रह्म कुल सन बलिया सत्य बनऊुजाओ तुम नहीं पाना पवनी हरिदाय वजन तुम पापा करो

कवि कपटमनार बोला रंग काउ तन हो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम

श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय

श्री राम राम जया श्री राम जय राम गया श्री राम राम जया श्री राम जय राम गया श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम गय राम

श्री राम जय राम जय राम श्री राम राम जय श्री राम जय राम गे राम श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम राम गया श्री राम जय राम गे राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम

श्री सीताराम सीताचंद्र भगवानी श्री राम जन्म बधाई महामहोत्सव की हरिशरण भक्तवां छाक तरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महिती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में

श्री यमुना पुलिन ज्ञानगुदरी, ज्ञान गुदरी महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीख स्थान में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी एवं गुरुजनों की सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास से व्रत के क्रम में हम आप सब को

प्रातः काल श्री गौरा के माध्यम से एवं अपराह काल में श्री रामचरित मानस के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है कल जन्म महोत्सव में बहुत आनंद मिला कितने बजे तक कि हम लोग यहीं से सात बजे तक है साढ़े सात

साढ़े सात बजे तक यही से है तो और अर्चन होते होते नौ से ऊपर हो गया था और उसके बाद फिर भगवान की आरती हुई और पुजारियों को तो मंदिर में जो सेवा करते हैं संत उन्हें तो तीन बजे उठ ही जाना पड़ता है तब वे बजे मंदिर में जा सकते हैं बड़ी सेवा है ठाकुर जी की

नित्य भगवान का सब का स्नान नित्य सबकी पोशाक बदलना बड़ी सेवा है hmm. और, और जगह तो एक ठाकुर जी रहते हैं हमारे यहाँ तो पूरी जमात है ठाकुर जी की जमात है पूरी भगवान की बड़ी कृपा करुणा है आज जो श्री चैतन्य लीला का के जो दृश्य थे वो

वस्तुतः पाषाण हृदयों को भी द्रवित कर देने वाले लीला के दृश्य हैं लेकिन मूल बात इतनी सी ही है कि भगवान अपने अवतार काल में लीला काल में जो भगवत स्वरूप से भगवान की सत्ता महत्ता से सर्वथा अपरिचित हैं ऐसे जीवों का भी परम कल्याण करते हैं।

श्री राम अवतार में जिन चित प्रभु जय प्रभु हेरे जिन्होंने रामजी को देख लिया अथवा राम जी की नजर जिस पर पड़ गई ते सब भय परम पद योगी वो सब परम पद के अधिकारी हो गये कृष्णावतार में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा किसी भाव से देखा भले वो भगवान मान के न देख कौरव कहा भगवान मानते हैं

लेकिन उन सब का कल्याण हो गया ऐसे ही श्री गौर गौरहरी की लीला में जो सामान्य जीव हैं, गांव के हैं, कुछ नहीं केवल स्वरूप से आकर्षित होकर आए हैं उनके मन में करुणा जगी है पर वे भी नेत्रों से दर्शन करके उस प्रेम की दशा का भले ही वे कुछ समझते न हो कि ये क्या है कौन सी बीमारी है लेकिन वे सब कृतार्थ हो गए

और वह नापित भी धन्य हो गया जिन्हें महाप्रभु जी का वर्दहस्त प्राप्त हुआ और महाप्रभु के मस्तक पर हाथ रखे बिना कैसे मुंडन संभव है और वो तो सब धन्य भई, भापुरुष श्री केशव भारती जी ने सन्यास दिया वे सन्यास लेकर भी धन्य हो गए तो

कैसी विलक्षण लीला शायद ऐसा सन्यास तो किसी का नहीं जहाँ इतना आरतनाद हुआ हो और सब के सब पहुंच गए खींचातानी होने लग गई नवद्वीप नदिया वासी गौर भक्त मंडल कह रहा है कि चलो अब हो गया चलो गांव के लोग बागाजी को भी धमका रहे हैं कि सन्यास मत देना एक ब्रिज की बात सुना दे ब्रिज में

शायद वेदराम जी को पता होगा ये जो ए नगरिया क्षेत्र की बात ये कोसी के पास नगरिया वाले पूज्य महाराज जी थे बहुत अच्छे सन तो वहां उस गांव में पहले एक महापुरुष हो गए उनके प्रभाव से गांव के कुछ बालक

बाबाजी है गए सत्संग संघ के प्रभाव से तो जब इनकी महनताई हुई तो पूरे क्षेत्र के लोगों ने पंचायत जोर के लिखा पड़ी कराई राय कोई महंत तो बनाएंगे पर तू हिस्ताक्षर कर लिखा पड़ी कर हमारे गांव के काउे दीप्त देखें बाबाजी नहीं बना गए ऐसे भली तो चेला बना ले बाबाजी काउे नहीं बना गए

करा लो भैया लिखा पड़ी अच्छा अच्छा करालू वो भी लिखा पड़ी गाँव के लोगों बाबा बड़े खतरनाक हैं इनके पहले बाबा इनके समय बहुत से नए नए बालक साधु है गए मालाझोरी लग गए घूमे लग गए बाबा जी नहीं बने कोई लिखा पढ़ी करवा ली और बाबा जी का सत्संग ऐसा कि फिर कई बालकों में बहरागे जगह चेला बनेंगे तो आपके

भाई हमारी तो लिखापड़ी हो गई है हम तो दीक्षा ले लिया है भेष तुम्हारा ज्यादा तीव्र बहराग तो जहाँ जाओ वहाँ से भेष ले लो कुछ बालक गांव के चले गए क्षेत्र के बालक चले गए चले गए तो लौट के नहीं आए गांव के लोग बोले बाबा लिखापड़ी लाओ धरिये फाड़ के फेंक दोगा क्यों बोले कम से कम यंग चेला बनते तो आखन के सामने दिखते तो कहा भगाए दिए तेने

भैया हमने तो कहीं नहीं बोला संतों का संघ ऐसा होता है इस लीला से एक बात स्पष्ट है ऐसा तीव्र अनुराग हो मिलन की व्याकुलता हो और शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो तो ही

उसे ऐसा निश्चय करना चाहिए नहीं तो जैसे विन विराग हंसी के पात्र बन जाते हैं हम तो अपनी ओर देखते हैं

तो प्रेम तो जगह ही नहीं और वैराग्य भी हुआ नहीं और ज्ञान है ही नहीं तब आप कहेंगे फिर आपने ऐसे कैसे निर्णय हम कुछ नहीं जानते हमारे तो महाराज ने आदेश दे दिया पहाड़ी बाबा ने कहा कल का जन बीच में है परसों तुमको वेस्ट दे देंगे जो आ गया भक्तमाली जी से चर्चा हुई बोले जो कह रहे हैं उसमें विचार मत करो

तो हमने तो उनकी आज्ञा की साल निकल लिया न वैराग्य पहले था और न वैराग्य अब है ना ज्ञान पहले था ना अब है ना भक्ति पहले थी ना अब है लेकिन एक बात जरूर है नाभाजी ने कहा कि जो भगवान का के भक्तों का यश रहता है उसको भगवान की गोद मिल जाती है नाभाजी ने कहा भक्त दाम संग्रह करे

कथन श्रवण अनुमोद्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद नाभाजी की वाणी है वो तो बीसाना नहीं और इससे ज्यादा होता हो तो सत्य है सर्वथा सत्य है उसमें संदेह का कहीं कोई अवसर ही नहीं है तो गुरुजनों की कृपा से भगवत भागवत यश गाने का सौभाग्य मिल रहा है इसी के सहारे

और जहाँ श्री गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, वहां पहुंच जाएंगे ऐसा विश्वास बस इतनी सी बात है इतने से जो हो जाए तो हो जाए अपनी पात्रता तो है झाजी के बारे में भी हमको बार बार ये होता है कि झाजी का पक्का है भगवान की गोद इनको मिलनी है इसमें कोई संदेह नहीं है कारण के इन्होंने महाप्रभु जी का चरित्र तो लिखा ही है

इतने संतों का चरित्र लेखन भगवान ने इनके द्वारा करवाया है ये भगवान की गोद के अधिकारी हो भगवान की कितनी करुणा आप लोग कहेंगे और बाकी लोग अधिकारी नहीं है हैं कथन श्रवण अनुमोद केवल कहे वो भी अधिकारी है केवल सुने वो भी अधिकारी है

और कहने सुनने का अवसर नहीं है अनुमोदन करता है हाँ हाँ बहुत अच्छा है भक्त चरित्र होना चाहिए बहुत अच्छा क्या करें हमें फुर्सत नहीं हम भी सुन लेते बहुत अच्छा जाओ जाओ तुम भी सुनो भक्तमाल की कथा सुनो अनुमोदन करता है वो भी भगवान की अंक का अधिकारी श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश भव सागर ऐसी कर्ण को नाहिन

उपाय दूसरा उपाय नहीं है भगवान की बड़ी करुणा है आज हम कुल आधी ऐसी अंतर दो घंटे में ही पूरा करना चाहेंगे क्योंकि जन्म तक तो पहुंच गए हैं और तुलसी अर्चन की बात भी एक बार कह दें आज नौमी हो गई।

तिथि के अनुसार नवमी हो गई तिथि घट गई है तो आज पुरुषोत्तम मास की श्रावण कृष्ण नवमी है अब दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावास आज छह दिन और बचे और फिर श्रावण को चलेगा पंद्रह दिन और श्रावण का होगा लेकिन ये पुरुषोत्तम मास में तुलसी अर्चन का लाभ

ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले लेना चाहिए और आज हमारे मन में आया कि आश्रम में भी जो संत और विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी बटुक जो लोग सेवा में उस समय लगे हैं उनकी तो कोई बात नहीं जिन्हें कोई विशेष सेवा नहीं है उनको तुलसी उपलब्ध हो जाएगी वो भी इधर ऊपर बैठ करके तुलसी ऐसी अर्चन करे और

श्रावण पूर्ण होते होते भगवत कृपा से सवा करोड़ तुलसी का संकल्प पूर्ण हो जाएगा अभी भगवान शालीग्राम जी को पचास लाख से ऊपर तुलसी चढ़ गई श्री वृंदावन बिहारी लाल एक महापुरुष हुए हैं श्री हरिजन जी

कायस्थ कुल में उनका जन्म था काशी का जन्म था काशी कई थे वाराणसी के थे और श्री सीताराम जी के अनन्य अनुरागी रसिक थे श्री युवल सरकार का साक्षात्कार प्राप्त उन्हें हुआ था ऐसे महापुरुष थे कि यदि उनके काल में नाभाजी होते तो उनका चरित्र विशेष रूप में नाभाजी लिखते ऐसे महापुरुष थे

संपूर्ण जीवन नाम रूप लीला के आस्वादन में ही गया उन्होंने भगवत प्रेरणा से भगवत आज्ञा से एक रामायण लिखी उसका नाम है श्री हरिजन प्रमोद रामायण और ये हरिजन प्रमोद रामायण पहले तो बहुत अधिक इसका संतों में प्रचलन था आदर था कालांतर में ये लुप्त जैसी हो गई तो इसकी प्राचीन पांडुलिपि

पूज्य बक्सर वाले मामा जी जीर्ण प्रति काशी ले से लेकर आये थे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी को दिया तो महाराज जी ने उसका संपादन किया और उसको प्रकाशित कर दिया ज्यों का त्यो मूल मूल प्रकाशित कर दिया प्रकाशित इसलिए अब ये भी अप्राप्त है बहुत पहले सुदामा कुटी से प्रकाशित महाराज जी ने कराया था रामानंद पुस्तकालय है

1999 में प्रकाशित किया था महाराज जी ने अब ये भी इस समय प्रति अप्राप्त है। हैं लेकिन है बहुत सुंदर सुंदर आ, भाव और मामा जी ने

विवाह के पदों में जहाँ मिथिला रस के आचार्यों का नाम लिया है उन मिथिला रस के आचार्यों में हरजन जी का भी नाम लिया मधुर रस के आचार्य हैं और बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं जैसे श्री किशोरी जी का स्मरण कर रहे हो हरजन जी एक उनकी वाणी का नमूना

हमारी स्वामिनी वो है हमारी स्वामिनी वो है जु सवदान है महाराण हमारी स्वामिनी वो है जुस्तवदान है सदा सदाते

जिन्हें सुर नण निज तारणी जाना जिन्हें सुर नी निज तारणी ज्ञान निज तारणी जाने ब्रह्मा जी की ब्रह्मानी विष्णु की लक्ष्मी जी और शिव की रुद्राणी भवानी

सब सेवन करती है सिया जी का क्यों की वे हमारी मूल कारण है जिन्हें सुर जिन नारणी निज कारण ही अपना मूल कारण जान कर के धनज की वाली धनज की

सुघर कर चोर उड़ावे लेड़ै सुघर कर चोर उड़ावे ले लेना हमारी पी वो है

तो जो जो हमारी ब्रह्मी विजराणी भवानी मानी रमा सप्त अपना मूल कारण मानकर उपासना में लगी है सेवा में लगी मैं कुबेर की गृहिणी धनब की

छत्र है छा वो छत्र लेकर चल रही है और वरुण की पत्नी वरुणानी मूर्खल लेकर के चली रही मूर्छल मोर पंका और इंद्राणी छी वो चमर लेकर भौर उड़ा भौरे उड़ा रही है क्योंकि श्रीजी के श्रीअंग की सुगंध ऐसी है

स्वर्ण कमल की आभा और कांती सुगंधि को लज्जित कर रही तो घौरे टूट रहे हैं तो घौरों से बचाने के लिए इंद्राणी बड़ी त्वरित गति से चमर डुला रही रमा ही खवावत है रमा ही खवावत है कुमाल ले इत्र लेके

उमाले कावत है उमाल पूर्तन है उमाल पुत्र तम ले गहे बीना सभा में जिसके से दुन ग ब्रह्मा

के गारे ग हमारी पानी बोरे जुड़िया हमारी पारिया

किन्नरी इस उप खड़ी कर जो जो है किन्नरी खड़ी कर जो जो है करें रसीहर्ष युक्त जितके करें रसी हर्ष युक्त जितते

जली ज्योति विश्व का करें रखी ज्योतिवना हमारी पानी जलान हमारी स्वामी हो

देवताओं में किन्नर जाती बड़ी सुंदर होती है किन्नरिया अत्यंत सुंदरी होती हैं वो किन्नरी चकितों के बड़े बड़े नेत्रों के रूप को निहार रही है लक्ष्मी जी बीरी खवा रही है पार्वती जी स्त्री अंग आरोप इत्र का लेप कर रही है

सरस्वती जी बीणा बजाकर गुणगान कर रही हैं, अनेकों किन्नरिया मुख्यंद्र का दर्शन कर रही हैं, और कामदेव की पत्नी रति अपनी साड़ी के आंचल से किशोरी जी की जरीदार मखमली जूती की सेवा कर रही हैं, उनको स्वच्छ कर रही है उनको दुल्हरा रही है कहे हरिजन कहा तक है

विदित सब स्ुति पुराण में रंग स्ुति है विदित सब स्ुति में नित सब में सब स्ति में सकल ब्रह्मांड नायक की

सकल ब्रह्म नायक भी कौन है सकल ब्रह्मांडना है श्री रघुनाथ जी सकल ब्रह्मांड नायक ही सकल ब्रह्म नायक ही वही है इस सुपदान सकल ब्रह्म नायक ही

वही है एक सुखदानी राम तब में करते सबको आनंद देते हो पर राम जी को सुख देने वाली वाली राम जी को आनंद देने वाली सुख कागर को सुख देने वाली आनंद सिंधु को सुख देने वाली सकल ब्रह्म मंद नायक थी वही है एक सुख

माननायक वही है एक सुखदान हमारी स्वामी हो रान में नी हमारी स्वामी हो रवलानी में न

श्री गुरुदेव का भी बड़ा सुंदर स्मरण किया है प्राय गर्ज में क्यों उस जमाने में उर्दू चलती थी और स्वयं भी उनका जन्म कायस्कुल का था तो उर्दू का प्रभाव बहुत है

एक बधाई सुना देते हैं क्योंकि जय जय श्री राम बहुत सुंदर सुंदर

बाजे बाजेरे अवध बधैया हो रामा अवध बधैया बाजे अवध बधैया हो रामा अवधे बधैया बाजे बाजेरे

बधनिया रामा हम भधन भाया बज भैया भोला भैया कैती कैसे चैती हो चैती है

दोबारा तो महाई ने ये कहती है बाजे बाजे भाज अवधन रामा अवधे

Hari Om Ram Hari Om Hari

सुख दैया पुरा हर भर बधयाैया पुराध हर भर

बाबा जी बाबा

मन घर भैया पुरा बब बधैया पुरन घर भैया अवध बधैया भाई अवध

bhajmani rama uraa bhajmani bhajmani bhagavaan bhajmani rama uraa bhajmani bhajmani haa hare

भग है बधैया गो रामाब है बधैया बजमा देव है बधैया गो रामावर है बधैया बहुत सुंदर सुंदर

देवन की दीनता न्यूनता रविवंश हो की राम जी के प्राकृत्य से क्या क्या हुआ परम रसिक आचार्य श्री हरिजन जी कह रहे हैं देवन की दीनता न्यूनता रविवंश हो की रघुकुल की अकल

कुल कलंक दूर हो धूर कहते रघुकुल डूब जाएगा ये बात दूर में मिल गई देवताओं की दीनता दूर हो गई सूर्य की न्यूनता दूर हो गई और रघुकुल की कहते आगे कुल कैसे चलेगा गए ये बात दूर में मिल गई दशरथ महीप की अपुत्रता महान दोष रानी में कर बंध्यापन

सो कपूर हो गो खेद आगामी जो अश्वामी पन को अयोध्यावासी कहते थे अब आगे हमारा राजा कौन होगा खेद आगामी जो अश्वामी पन को परिजन के निराशा को पात्र चूर हो गो

हरिजन श्री राम के प्रगति अवधमाई एक साथ सबके दुख दोष दूर हो गए सबके दुख दोष दूर हो बहुत सुंदर कवित्व हैं बड़े सुंदर छंद हैं बड़े सुंदर पद हैं अब एक और सुना देते हैं

इसमें उर्दू के शब्द ज्यादा हैं उर्दू की गजल है हाँ। जश्न पैदाइश जश्न पैदा से श्री राम मुबारक हो जश्न पैदा श्रीरा

से होए जैन सेवा के जनक राम वायक होगा जैन सेवा

तो जगने तब का यह करत जगन सीता

वार वार। हो करो फरजनों की हो उन्द्रगो यखवा दराज तारा परजनों की हो उम्रो इथवार दराज

चारों लाल जी दीर्घाई है खुश हाँ खुश रहे इनको खसेया खुश रहे इनको खसे जल सेवा से फ्री

श्री राम हमारायक और सांसा कब दूर ठीक

सब तब भू जिस इन पे आराम आरामक जिस इन पे आराम आरामक जग रप से हीरा

तो से तो ये और ऊंचा जाता है लेकिन इस समय हमारा कंठपर बहुत प्रभावित है जबरदस्ती गादेगा सारी प्रजा को रामजहा की बधाई हो तो।

कोरिया को मुबारक के अवध कोरिया को मुबारक के अवध आदिम को जले क्या मुबारक हो

होए होश पैदा से राम क्रीड़ा

आ गैया को मुबारकिया यो को यह शाम मुबारक हो यो रघुवंशिको बुआ

यो ही हर वंश को यह सान मुबारक हो रे रघवंश को यह सान मुबारक हो जो पैदा से श्री राम होवे मुबारक हो येदार

श्री राम दुआ रको पाके आम पाके इनाम इनामन इनाम राम इनाम इनाम पाके आम दुआ देके चला घर हर जन पाके आम दुआ देके

हरे हरी जन हमको बस बिल रामको हम बिलको हमको बधाई सुनने लगी पर हम चाहते यही हैं

कि चारों लाल हमारे दिल में विहार करते रहे बस और कुछ नहीं चाहते कहा जशन पेदारे श्री रामको जश्न पेदारे श्री राम पे सीता राम

राम बड़ा सुंदर जन्मोत्सव चल रहा है नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सबकी हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन नांदी मुख श्राद्ध कराया गया है जात कर्म संस्कार हुए है स्वर्ण गाय वस्त्र मणि

सब ब्राह्मणों को दी गई है ऐसा भी वर्णन मिलता है कि दशरथ जी ने एक एक लाल जी के लिए सपाद सपाद कोटि गायों का दान किया है सवा करोड़ गाय राम जी के निमित्त दान किए सवा करोड़ गाय भरत जी के निमित्त दान किए सवा करोड़ गाय लक्ष्मण जी के निमित्त दान किए है सवा करोड़ गाय शत्रुघ्न जी के निमित्त दान किए

कुल मिला के कितनी बच करोड़ पांच कोट गोवंश का दान श्री दशरथ जी महाराज ने किया पांच करोड़ गोवंश का कर दान अद्भुत है धज पताकाओं से पूरा नगर सजाया गया है ऐसे लगता है मानो प्रत्येक घर में श्री राम जी का जन्म हुआ हो आकाश से निरंतर पुष्पों की वर्षा हो रही है सब ब्रह्मानंद में डूब रहे हैं और वृंद वृंद मिल चली लुगाई

सहज श्रृंगार किए उठ शुभदेवी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया गोप्या सुमिष्ट मणिकुंडल निष्क चित्रां पथिखा चुतमाल वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतीर विरेजूह व्यालोल कुंडल पयोधर हारसो जो झाकी हमारे ब्रज में ब्रज ब्रजांगनाओं की है गोपियों की है वही झाकी श्री अयोध्या की नागरियों की है

सुंदर श्रृंगार करके सहज श्रृंगार किए उठ जाए सहज श्रृंगार की उठाई को मतलब वो किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गये सहज श्रृंगार की उठदाई को मतलब बस सुंदर तो है ही है थोड़ा बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन लिया होगा चल पड़ी सहज श्रृंगार किए उठ जाए स्वर्ण कलश है मंगल ठार हैं और गीत गाते हुए वो चक्रवर्ती महाराज के महल में प्रवेश करती है

आरती करती है करी आरती निछावर कर ही बार बार शिशु चरणन पर ही वो तो बार बार आरती करके राइनौन उतारती न्यौछावर करती है और बार बार शिशु चरणन पर ही शिशु के चरणों में बार बार पढ़ती है ये सूरदासी ने भी शिशु चरण परी ब्रजभ भयो महरि के पूत जब यह बात सुनी ये सूरदासी की बड़ी प्रसिद्ध बधाई है

और ये बधाई लोग कम गाते हैं बहुत लंबी बधाई है पर इतनी सुंदर बधाई है ब्रजभयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी सुनी आनंद सब लोग गोकुल देश दुनी। बहुत सुंदर बधाई है संपूर्ण भागवत जी के नंदोत्सव का अनुवाद है एक प्रकार से नंदोत्सव तो के श्लोक पढ़ लो चाहे सूरदास जी की बधाई पढ़ तो लो ऐसा है। उसमें सूरदास जी ने कहा देख ही शिशु चरण पढ़ी

लाल जी को जब बधाई देने आई गोपी तो जैसे काउ महादरिद्र को महानदी मिल जाए तो छिपान तो भयो डोले की मेरा महानदी को कहा छिपाऊ ऐसी मानो यसोदा जी महादरिद्रा को महानदी मिली है नीलमणि तो आचरते यशोदा जी ने नीलमणु को झाप लियो गोपी व्याकुल है

हम तो दर्शन करवे वे आई लाला के और तुमने झांक कैसे लियो तो यशुदाजी ने कहा आप सवन के आशीर्वाद तो लाला भयो है।, है पर बात ये है हमारे लाला को नजर न लग जाए गोपी बोली नंद रानी जू हमारे थाल में जो सामग्री पधराई गई है बाकू ने बापे ने एक दृष्टि डार लो

यश्वदाजी का सब थारण में राई नोने तो हम लाला की नजर उतार वे आई है तो अब लाला कौन जाए थोड़ी रहो क्रम क्रम संदर्शन करी, कर नहीं अब दर्शन करने नवजात तो लाला के दर्शन लेकिन मैया दर्शन कराने के मूड में नहीं है तब तो लालजी ने आंचल से अपने नन्ने नन्ने छोटे छोटे चरण उछाले और नहीं बाहर कर दिए चरण जैसी लालजी ने चरण की आ

ध्वज अंकुश वज्र आदि चिन्ह से अलंकृत लाल जी के लाल लाल छोटे छोटे चरण देख ही शिशु चरण परी ऐसे यहाँ भी देख बार बार शिशु चरण पर क्योंकि इनके चरण ही ऐसे हैं ब्रह्मा जी देख लें तो वो प्रणत हो जाएं शिव विरं शरण्यम शिव और विरंक मने ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत चरण है और शरण ग्रहण करने के योग्य है

सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं मागध सूत बंदी गण गायक सब सुंदर सुंदर गाते हैं सर्वस्व दान दीन यही पावा राखा नहीं पा सबने सर्वस्व दे दिया और कल तुलसीदास की बधाई में आप लोगों ने सुना कि विशेष बात गोस्वामी जी ने कहा कि सबने सब, सब कुछ लुका दिया

लेकिन इसके बाद भी सबके घर और महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का खजाना अन्न से वस्त्र से द्रव्य से परिपूरित है अट नहीं रहा उसमें सब कुछ देने के बाद भी क्यों परिपूर्ण श्री राम जी आये है वहाँ अपूर्णता कैसे आ जाएगी यही पावा राखा नहीं पाऊ जिसको मिला उसने भी नहीं रखा उसने भी लुटा दिया मृग चंदन कुमकुम खींचा मसीह सकल वीछ बीछा

महाराजी गलियों में कस्तूरी चंदन केसर की कीच हो गई इतना दिव्य सुगंधित वातावरण है घर घर में बधाई हो रही है सुषमा के मूल भगवान प्रकट भये हैं नगर के स्त्री पुरुष सब नृत्य कर रहे हैं श्री कैकई और सुमित्री जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया

के -के जी ने भरत जी को जन्म दिया सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुन को जन्म दिया और कहते हैं ये उस समय का जो हो, राम जन्मोत्सव का जो सुख मई जो काल है जो उत्सव का समय है कही ना सके शारद अहि राजा शारदा माने सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते अयोध्या ऐसे लग रही है

मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो पर सूरी को देख करके वो सकुचा गई हो किंतु फिर मन में विचार करके माने वो रात्रि संध्या काल हो गई हो बोले अभी दिन के बारह बज रहे हैं तुम संध्या काल बता रहे हो रात्रि बता रहे बोले हाँ अगर का धूप इतना, इतना धूँग है इतना धूप है कि उसका धुआं मानो संध्या का अंधकार है

और जो अवीर उड़ रहा है वो संध्या समय की अरुणिमा है लालाई है और जो महलों में मणियों के समूह जगमगा रहे हैं, वो मानव तारागण है और राजमहल का जो कलश मणिमय कलश चमक रहा है वो मानव आकाश में चंद्रमा है तो भैया दिन में रात आये गयी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में मैंने रात्रि को भी उत्सव में बुला लिया ऐसा वेदत ध्वनि हो रही है

हम कहाँ तक कहें महाराज पक्षी भी अपने अपनी बोली में स्वर में बधाई गा रहे हैं यह कौतुक देख करके भगवान सूर्य भी आगे बढ़ना भूल गए कौतुक देखी पतंग भुला कौतुक

नाना एक, एक जन्मोत्सव का कौतुक देख करके सूर्य भगवान की गति अवरुद्ध हो गई

एक महीने तक वे कहीं गए ही नहीं मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत उठा के निषा कवन विधि हो मास दिवस कर दिवस भा एक महीना का दिन हो गया पर किसी को इस मर्म का ज्ञान नहीं हुआ

जब सूर्यास्त तो हुआ ना तो अयोध्या वासी कहवे लग गए अरे आज कहा भयो आज को बिना तो विधाता को कछु बड़ो कर देनो चाहिए और आज को दिना तो या ब्रह्मा ने बहुत छोटो बनाई दी अब थोड़ी देर पहले तो सूचना मरी के दसर जी के हलाला को जन्म भयो और अब तो हम नृत्य गान बधाई गायके तृप्त नहीं है पाए या सूर्यअस्ता छू चले गए

को पता नहीं कि एक महीना हो गया कौतुक देव की पतंग भुलाना मास दिवस से ही जात न जाना कुछ संतों का भाव है कि राम जी का जन्मोत्सव तो पंद्रह दिन चला और पंद्रह दिन होते ही जानकी नौमी आ गई

फिर नहीं राम जी का उत्सव चला और फिर इसके बाद जानकी नवमी आ गई तो वो राम राम रामनवमी से जानकी नवमी तक एक महीना उत्सव चला राम रामनवमी से जानकी नवमी तक ये एक महीना उत्सव चला ऐसा भी कुछ संतों का भाव है अब यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा करना बहुत जरूरी है

गणित जो है उसमें किसी काल में किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता उसी को गणित कहते है हैं दो और दो चार ही होगा पांच या छह नहीं हो सकता सारा गणित है काल का सारा गणित है कितने पल कितने विपल कितनी घटी कितने का मुहूर्त कितने का याम और कितने का दिन कितने की रात पंचांग में देखो तो सूर्योदय का समय लिखा रहता है

और सूर्यास्त का समय भी लिखा रहता तो आप एक महीने तक सूर्य को स्थिर कर दोगे तो सारा गणित गड़बड़ा जाएगा सारा ज्योतिष गड़बड़ा जाएगा सात दिन तक दिन रहा आया रात्रि नहीं वही तब तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया प्रियव्रत महाराज ने सूर्य बनकर प्रकाश किया तो सात दिन तक रात नहीं हुई तो हाहाकार मच गया

और तब सब भग ब्रह्मा जी की शरण में गए तब ब्रह्मा जी ने कहा बस बस रहन रहो रात्रि हमने लोगों को विश्राम के लिए बनाई है और ये विधान में परिवर्तन मत करो यहाँ पर तो विधान में परिवर्तन हो रहा है आधुनिक विचारक कह देते हैं ये कवि की भावुकता है पर हम इसके बिल्कुल विरोधी हैं

हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है गोस्वामी जी ने कोरी भावुकता से कुछ नहीं लिखा सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर कर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी ने हस्ताक्षर किए भावना तो है पर कोरी कल्पना कहीं नहीं भगवान के चरित्र में जो कुछ कहा गया वह सत्य है आप लोग कहेंगे फिर ये

सूर्योदय सूर्यास्त की व्यवस्था कैसे बनेगी वो तो समय निश्चित है कितनी घड़ी का कितना घंटा होता है कितना दिन रात होता है सब निश्चित है तब हमें यह समाधान करना पड़ेगा कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भगवान की अचिंत शक्ति योग माया भगवान के अवतार काल में

भगवान की लीला में सहयोग करती है उसी का नाम है भगवत लीला संपादिका शक्ति भगवन लीला संपादिका शक्ति भगवान की लीला का संपादन करती है तो उस अचिंत शक्ति योग माया ने अघटित घटना पटी इसी योग माया ने एक दिन रात एक दिन के समय में

माने दिन से दिन के 12 बजे से लेकर सूर्यास्त के समय के बीच में ही समय घटा बढ़ा नहीं समय वही रहा आया रामनवमी के मध्यान्ह 12 बजे से लेकर शाम के सूर्यास्त के पूर्व तक उतने समय में ही योग माया ने सूर्य के एक महीने का समय स्थापित कर दिया तो संसार में जो विधि चली वो चलती रही पर वहाँ एक महीने का समय स्थापित हो गया

अच्छा भगवान जाने गए चंद्रमा पे कि नहीं गए वैज्ञानिक हम नहीं हमें पता नहीं खबर नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हम कैसे कहें गए कि नहीं गए लोग कहते गए तो गए हम तो वहाँ प्लॉट लेने से रहे हम तो वहाँ मलुक पीठ बनाने से रहे हम तो वृंदावन में ही रहे वे भैया हाँ कोई कहे कि मुफ्त में वहां जगह मिल रही है और हम बनवा देंगे तो हमको तो कहीं जाना

हमारे ब्रिज में तो कहते हरी गिरिराज बात में पाऊं ब्रज तजी भाई कुंठ न जाऊं तो हम कहा जाएंगे चंद्रमा पर सूरज पर यही ठीक है यही भले लेकिन फिर भी आता है कि यहाँ के समय में वहाँ के समय में बहुत अंतर है ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ के समय में और वहाँ के समय में बहुत अंतर है

समय तो वही है पर वहां जाने के बाद समय बदल गया अब देखो यहां का समय है एक वर्ष और तो देवरूप में चले जाओ तो एक वर्ष का समय एक दिन जो जो ऊपर बढ़ते चले जाओ तो तो समय में बदलाव होता चला जाता है तो भगवान की अचिंत शक्ति योग माया ने एक महीने के सूर्य का समय वह मध्यान्ह बारह बजे से सूर्यास्त के समय के मध्य में स्थापित कर दिया

यही समाधान है और दूसरी बात यह है संपूर्ण भूमंडल के ब्रह्मांड के ऋषि आए धरती के तो आए सात दीप सात समुद्र के भूवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तक के ऋषि आए चाहे जितना बड़ा महल हो जदश्रथ जी का सब कैसे समाएंगे वहां सारी अयोध्या उमड़ घुमड़ के आ गई

नर नारी सब आ गए ये हालत है महाराज के दरबार पर द्वार पर भई भू भीर भूपति के द्वारे कितनी भीड़ हो गई बोले तो पत्थर यदि लोगों के पैरों के नीचे पड़ जाए तो रज होए वो धूल हो जाता था कितनी भीड़ हो गई फिर भी सब महल में जा रहे हैं सबको रामलीला का दर्शन हो रहा है कितने लोग कैसे अट गए इसी का नाम है योग माया

भगवान की योग माया ने उस राजमहल को भी इतना विराट कर दिया कि सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि महर्षि संपूर्ण देवता सिद्ध सब वहां आगोर सबको राम जी का दर्शन हो गया ये विशेष यही नंदोत्सव के समय अच्छा एक और बात कह देते हैं कहां रास हुआ बंसीवट में भयो रास

वृंदावन में भी वंशीवत पे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई ये महाराष्ट्र स्थली है नित्य राष्ट्र स्थली है और महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी को इसी बंसीवट में महाराज का दर्शन हुआ उनके चरित्र में है ना सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज के सुख इसी बंसीवट में उन्हें दर्शन हुए

महाराष्ट्र का दर्शन ये महाराष्ट्र स्थल यही गोपीश्वर महादेव प्रमाण है गोपी रूप में ही सम्मिलित होने आए मान लो बंसीवट को अभी तो इतना छोटी जगह है बंसीवट पूरा मोहल्ला ले लो बंसीवट का तो कितना बड़ा है कितने कोस का है बता कितने कोस का है बंसीवट मोहल्ला

अरे कोश क्या एक मिली एक किलोमीटर का भी नहीं और इस वंशी में महाराज हुआ और कितनी गोपिया आई तो ग्रंथों में तो लिखा है अनंत कोटि कोटि माने करोड़ और उसमें भी अनंत लग गया माने गिनती तो है ही नहीं श्रुति सिद्धा दंडकार ऋषि मुनि भी गोपी बन के आए हैं मिथिलानिया भी मिथिला की

जो नागरिया है विविध गोपी बन के आई है सबको भगवान ने लीला का सुख दिया है सबके भाव की पूर्ति कृष्णावतार में किए साधु तो चौरासी कोस में नहीं अटेंगी इतनी गोपी तो बंसीवट में कैसे अट गई इसी का नाम है योगवाया और आपको तो एक दिन में समस्या हो रही है एक महीने का समय कैसे स्थापित हो गया

शर्द पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महाराज किया और कितने समय तक ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत वो भी कहते छह महीना की रात्रि ब्रह्मा जी का दिल कितना बड़ा होता है एक हजार बार सतयुग एक हजार बार त्रेता एक हजार बार ग्वापर एक हजार बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाता है इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि

इसी हिसाब से ब्रह्मा जी की छह महीना की रात्रि और तब तक भगवान ने रात किया आप लोग एकदम सफेद झूठ है क्यों क्योंकि मानवीय वर्षो से एक सौ पच्चीस वर्ष का समय लेके भगवान धराधाम पर आए तो कहाँ तो मनुष्यों के एक वर्ष और कहाँ आप ब्रह्मा जी के आयु की छह महीने की रात्रि का समय रात में स्थापित कर रहे हैं इसीलिए सुखदेव जी ने आरम्भ में कह दिया भगवान अभी रात्रि ही

फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनस्क्रे योग माया मुकाशिका ये योग माया अड़तालीस कोष की द्वारिका है और यदवंशी कितने हैं छप्पन करोड़ यदवंशी वो फ्लैट सिस्टम नहीं है वहां हाँ छप्पन करोड़ यदवंशियों के छप्पन करोड़ महल बने हैं

सोलह हजार एक सौ महल तो श्री कृष्ण के हैं द्वारिकाधीश प्रभु के हैं और दूसरे क्षत्रिय भी हैं वैश्य भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और चतुर्थवर्ण के लोग भी हैं सब तरह के लोग हैं सबके भवन बने सबके बगीचे हैं सबका सरोवर है अलग अलग आप लोग कहेंगे पुराणों में बात कुछ समझ में नहीं आती ये कैसे ये है भगवान के अवतार काल में भगवान का नित्य धाम

जिसको हम लोग कृपा विभूति कहते हैं वो धाम भी प्रकट हो जाता है इसलिए थोड़े में सब कुछ बड़ा से बड़ा समाहित हो जाता है इसी का नाम योग बनाया इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना कि मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने को रथ समेत रवि था निशा कवन विधि हो यह रहस्य काहू नहीं जाना दिनमन चले करत गुणगाना

इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना सूर्य नारायण और गुणगान करते हुए आगे बढ़ गए देवता मुनि नाग सब अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को गए और श्री भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं

औरऊ ए को कहानी ये तो री सुनोगे दासी गुरु दी को काक मुछ ने तंग हम तो

पार्वती तुम्हारी बुद्धि बड़ी दृढ़ है परिपक्व है राम जी के चरणों में तुम्हारी सुदृढ़ मती है रती है इसलिए तुमसे अपनी चोरी की बात कहने में हमको कोई संकोच नहीं बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पार्वती जी रूस न जाएं, कथा में विघ्न आ जाएगा ना?

रूस जाएंगे बताओ आप चोरी चोरी चले गए छिपके चले गए हमको बताया तक नहीं बोले तो हमें पक्का विश्वास है तुम्हारी रामचरित्र श्रवण की इच्छा इतनी बलवती है तुम्हारी बुद्धि इतनी परिपक्व और सुदृढ़ है कि तुम्हें तुम मान नहीं करोगी तुम इस लीला को बड़े भाव से सुनोगी इसलिए मैं अपनी चोरी का प्रसंग कह रहा हूँ

चोरी किस चीज की चोरी है मैंने बिना बताए छिपकर चले गए यही बात की चोरी और कोई बात की चोरी नहीं इस चोरी के प्रसंग को हम सुना दें भोले बाबा अपने दिव्य रूप से तो राज महल में ही उपस्थित हैं ब्रह्मा जी शंकर जी सब उपस्थित हैं।

अपने देव रूप से सूक्ष्म रूप से पर प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है और प्रत्यक्ष दर्शन का सुख ही कुछ अलग होता है जैसे हम बता रहे हैं ये जो लाइव दर्शन है इस लाइव दर्शन से भी खाना पूर्ति तो हो जाती है लोग घर बैठे मोबाइल से देख लेते हैं या बड़ा पर्दा होता है उस भी देख लेते हैं

ज्यादा हो तो ये सुविधा हो जाती है की कोई बीच में विक्षेपक नहीं आता है ठीक से देखो तो दे। लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं सामने बैठकर लीला देखने में कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो इस मशीन पर पर्दा में देखकर कर उतना सुख नहीं है और बीच बीच में वो ऐसा गोल चक्कर घूमने लग जाता है

गोल चक्कर क्यों घूमता है भैया ये है लो आवाज बंद है गई खाली चक्कर घूम रहा है बोले क्या चला गया नेट, नेट चला गया क्या नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क चला गया अब कोई भाव की लीला चल रही है उसी समय नेटवर्क चला जाए अरे सब खीर में नमक पड़ जाता प्रत्यक्ष उपस्थिति एक अलग हो

श्री काग उष्णु जी कैलाश पधार और उन्होंने देखा भगवती जगदम्बा पार्वती को सखियों के साथ स्नान करने गई है और भगवान शिव सांभवी मुद्रा में ध्यान की समाधि की मुद्रा में गए थे काग जी ने चरणों में प्रणाम किया भगवान नाम का उच्चारण किया

शिवजी ने नेत्र खोले देखा कागज सुन जी आप बोले हाँ कैसे बोले पहले ये बताओ आप आंख मुद के क्या कर रहे हो समाधि बोले समाधि नहीं मैं नेत्र बंद करके इस समय अयोध्या राजमहल में जो कुछ हो रहा है उसका ध्यान में अवलोकन कर रहा हूँ तो महाराज प्रत्यक्ष नहीं चल सकते बोले भाई एक मर्यादा है देव स्वरूप की

इसलिए इस स्वरूप से प्रत्यक्ष नहीं चल सकते तुम भी अब विक्षेप मत करो हमको ध्यान करने दो तुम भी कहीं बैठ जाओ वहीं कैलाश में आख मूद के बोले नहीं आंख मूद के तो हम नीलगिरी से ही सब देख सकते हम इसीलिए आए हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो बड़ों के अनुगत्य में छोटों का भी प्रवेश हो जाता है तो प्रत्यक्ष चल देखा जाए तब तक ये तो गई है घूमने फिरने

नाम ध्यान करने गई है पार्वती जी तब तक चले चलो कैसे चलेंगे इस रूप में तो जा नहीं सकते तो मनुज रूप जाने नहीं को मनुज रूप कोई नहीं जान पाता कौन है ये और

भगवान शंकर ने अपना नाम रख लिया शंकर दत्त शर्मा और का जी तो वो जगत गुरु हैं और ये उनके चेला हैं इन्होंने अपना नाम रख लिया श्री भुसुंडी दत्त शर्मा शंकर दत्त शर्मा और भुसुंडी दत्त शर्मा दोनों गुरु चेला परमानंद

मगन मन भूले परमानंद विर होकर करके आनंद सिंधु में डूबते हुए अयोध्या की गलियों में भूल गए हैं अपने आप को विचर रहे हैं युगल नाम का कीर्तन करते हुए पार्वती यह शुभ चरित्र वही जान सकता है

जिसपे रघुनाथ जी की विशेष कृपा हुई बस इतना ही कहा इसके आगे क्या क्या हुआ इसका विशेष वर्णन रामचरितमानस में नहीं है लेकिन गोस्वामी जी ने श्री गीतावली में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है

श्री सीताराम जी महाराज की बड़ा सुंदर पद है गीतावली बड़ा सुंदर पद है इस पद को गाले

अवध आज आगे आगे आज माले ज्योति का पंडित शुवा

आगे आगे आघने एक आआगे आघने आगे आघने आआगे करता

Come and dance.

का ये एक जा गलियों में घूमते रहेंगे यहाँ तो आके सब भूल गए कैसे महल में प्रवेश कैसे हो कहा सुंदी जी ने कहा बाबा ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसे हो पहले चमत्कार को नमस्कार होता है पहले कुछ चमत्कार दिखाओ सब नमस्कार होगा

कुछ न ना कुछ नाटक करना पड़ेगा शंकर जी के लिए बात हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पुरानी कहावत है पहाड़ी बाबा महाराज कैसे थे पुरानी कहावत है दुनिया पुजाओ मक्कर से रोटी खाओ भी शक्कर से मक्कर माने होता कुछ न ना कुछ नाटक करना पड़ता तब दुनिया घेरती है चाहे तो पुड़िया बांटने लग जाओ चाहे मोरपंख लेते

झाड़ा फूकी करने लग जाओ चाहे ज्योतिष का भूत भविष्य वर्तमान बताने लग जाओ भूत प्रेत झाड़ने लग जाओ हो महाराज भीड़ हो जाएगी कुछ न कुछ करना पड़ेगा इसी को कहते मक्कर इसका नाम क्या है मक्कर भुसुंडी जी बोले गुरुजी कुछ न कुछ मक्कर तो करना पड़ेगा कैसे करें किसी से परिचय तो है नहीं भीतर कैसे प्रवेश होगा

बोले तो चलो अब घूम लिया चलो फिर सरयू जी के किनारे पहले एकांत में स्नान किया था सरयू लेकिन अब ऐसे राजघाट पर बैठो जहाँ सब लोग आके स्नान करते हो तो व्यवृद्ध ब्राह्मण शिव जी विराजे हैं भुसुंडी दत्त शर्मा जी पोथी पत्रा लेके बैठे हैं और उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण को देखकर कोई नागरिक आया प्रणाम किया

धीरे से घुटने को छुआ गुरुजी जी यहाँ ध्यान मत करो भविष्य बताओ शंकर जी ने देखा वो तो साक्षात भगवान है सब भूत भविष्य बता दिया कि तुम वहाँ के हो तुम्हारा अमुक नाम है तुम्हारे इतने पुत्र हैं इतनी पुत्री है पूरी महाराज बड़े चमत्कारी बस ज्यादा नहीं गुरुजी ज्यादा बोलने में श्रम नहीं कर खतरे बुढ़ाता है धीरे धीरे भीड़ कट्ठी होने लग गयी इतने में ही

श्री कौशल्या महारानी की दासी सरयू स्नान करके लौटी थी देखिए यहाँ भीड़ तकी है रही है दासी ने आकर प्रणाम किया भुसुंडी जी ने कहा बढ़िया मौका है इसको जरूर बताओ भूत भविष्य भगवान शिव ने नेत्र खोले हाँ हा तू तो महारानी कौशल्या की दासी लगती है हमारा ज्योतिष शास्त्र कह रहा है तू दासी है हाँ आप बिल्कुल पक्के ज्योति आपको पता है तुम्हारा ये नाम है ना

यही नाम है तुम्हारा पति ऐसे स्वभाव का है ना हाँ ऐसा ही है महारानी का ऐसा स्वभाव हमारा हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है बचपन में तुम्हारी ये घटना घटी हाँ महाराज बिल्कुल पक्की घटी ओह वाह। महाराज आप तो बिल्कुल अरे बोले हम तो विधाता की लिपि को ललाट देख के बाँच लेते हैं महाराज और कुछ बताओ तुम्हारा सेवा का काम जाओ महल में सेवा करो

महल में सेवा करो सेवा का काम है सेवा करो बोले चीजें, हो गई और माताओं की जय जयकार हो इनसे बढ़िया प्रचारक इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं जहां कहीं चाहे

विधानसभा में हो राज्य सरकार में हो केंद्र सरकार में हो प्रचार प्रसार का विभाग तो किसी मा, योग्य माताजी को ही देना चाहिए तुम तो भगवान ने मैं विशेषता दे रखी है। बहुत जल्दी प्रचार माताएं कर देती हैं। वक्ताओं का प्रचार भी माताएं ही करती हैं। हाँ भक्तिमती होती ना वो बहुत प्रचार करती वक्ताओं का कथावाचकों का प्रचार माताएं करती है

और हमारा एक अनुभव है कि सौ कथाओं में से नब्बे कथा माताओं के आग्रह पर होती पुरुष वर्ग का आग्रह नहीं रहता है फिर करवा लेंगे कभी माताएं पीछे पड़ जाती हमारी यमुक सखी ने करवा कथा तुम एक तुम आदमी हो कुछ नहीं करते हो अरे कथा सुना दो हमारी एक बड़ी इच्छा है एक घटना हम आपको सुनाए

एक जैन परिवार की माताजी, जैन हिंदुओं का ही एक सनातन धर्म की एक शाखा है तो एक जैन परिवार की माताजी अनन्य भक्त खाक चौक के पहाड़ी बाबा महाराज के लेकिन उनके घर में मंदिर जैन परंपरा का और वो कथा नहीं करा सकते और उनकी माँ परम वैष्णवी भक्ता उसने रो करके कहा कि मैं मेरे जीवन में एक इच्छा है मैं भागवत कथा

सुनना चाहते हूँ अब शहर में तो संभव नहीं है यहाँ हमारे समाज के लोग विरोध कर सकते हैं तो खाक चौक में हो जाए कथा हो जाएगी लेकिन एक समस्या है हमारे पतिदेव और हमारे पुत्र तैयार नहीं है कहते कथा सुन लो हम लोग जैनी हैं सब नाते रिश्तेदार आएंगे तो लोग कहेंगे क्या करवा रहे हो क्या हो रहा है अनुकूल नहीं है लोग हमने कहा ठीक

तो तुम अकेली आ जाओ सुन लो कदर ऐसे नहीं बढ़िया ताम जाम के करवाऊंगी ठाकुर जी ने दो पैसा दिए तो बढ़िया खर्च करूंगी बहुत अच्छी बात तो हम गए हुए थे वहाँ शहर में ग्वालियर की बात है वहाँ भी पधरावनी हुई गए तो पुत्र और सब लोग कहे महाराज जी कुछ दो वाक्य सत्संग तो सुंदर आले में एक सुंदर सिंहासन जैसा था

उस पर पंच नमोकार नमुक, मंत्र जो जैन परंपरा का मंत्र है ओम नमो सिद्धानम नमो अरियंताणम नमो वायाणम नमो लोए सब्यूणम ये जो मंत्र हमें पूरा याद नहीं है वहां जो लिखा था मंत्र वो पूरा था तो हम तो पहली बार ही देखा था उसको और हमारे मन में आया कि ये लोग हैं अपने इसी पे चर्चा कर देते क्या

तो हमने कहा कि ये तो संतों की वंदना का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है तो भगवंत से श्रेष्ठ संत ही है नमो सिद्धा नाम सिद्धों को नमस्कार है सिद्ध कौन है जिन्होंने भगवान की प्राप्ति हो चुकी है तत्व का साक्षात्कार कर चुके हैं भगवान के नाम रूप लीला के में डूबे रहते हुए सिद्ध हैं ऐसे सिद्धों को नमस्कार है जो अरिहंत है अरिमाने कामक क्रोधाधि शत्रु

उनको जिन्होंने समाप्त कर दिया है ऐसे जो निर्विकार संत हैं उनको प्रणाम है नमो लोये सब्द साहुणम सभी साधुओं को नमस्कार है और इस तरह से जो मन में भगवान ने प्रेरणा दी वो उसको पढ़ते चले गए और उसके अनुसार अपने अंदाजा करके कि इसका आशय ये हो सकता है और वो एकदम सही बैठ गया फिट लगभग

एक घंटे का व्याख्यान हुआ इसी मंत्र पर वो लोग तो एकदम भावुक हो गए बोले हमारे परंपरा के साधु इतनी बढ़िया व्याख्या नहीं कर सकते इस मंत्र की महाराज जी बोले तो कथा पक्की हो गई यही नारियल दे दो महाराज जी मैया के हाथ से वही नारियल मिल गया खाक चौक की ऐसी सुंदर कथा हुई उन्नीस में कथा हुई थी

और इतनी जोर कथा हुई की सातों दिन खूब भंडारा चला खूब ब्रजवासियों ने प्रसाद पाया रोज दक्षिणा छियानबे की बात है भैया जी रोज पांच रूपये दक्षिणा तो छियानवे में पांच रूपये दक्षिणा भी रोज बड़ी बात थी आज का पचास रूपये तो होगा कि नहीं होगा है चा? अब जो भी हो लेकिन पांच रूपये दक्षिणा रोज

और फिर बड़ा भंडारा उसमें दस रूपया दक्षिणा रोज बढ़िया बढ़िया पकवान बनते बड़ी दोस्त में कथा होती बहुत आनंद था खाद चौक में भेजा था किस बात के ऊपर आगेगा क्या चमत्कार भोले बाबा है भोले बाबा हाथ देख रहे हाँ तो

माताएं बहुत जल्दी प्रचार कर देती हैं तो अब हाँ हम ये बात कह रहे थे कि वो माता जी नहीं कथा करवा लेनी घर के लोग राजी नहीं थे बड़ी जोरदार कथा हुई सभी लोग समर्पित भक्त भी हैं अब तो भगवान की कुछ लीला ऐसी है कि

अनेक जैन मत वाले लोग भी यहाँ से भगवत शरणागति लेके गए जैन है भगवत शरणागति लेके गए हैं एक जैन है वो तो हम समझते हैं कि एक डेढ़ करोड़ राम नाम लिख चुके होंगे तो महाराज जी क्या हमें अपनी पुरानी सेवा पूजा हटानी पड़ेगी ना नहीं, नहीं हमारे यहाँ पे राम राम करो और जो महापुरुष विराजे हैं उनका भी पूजन करो

और उनका मंत्र भी जप लिया करो जितना तुम्हारा मन हो बाकी अपना वैश्विक मंत्र लगे पूरा तिलक नहीं लगा में तो रज लगा लो हो गया खा मूल बात है भजन करो ऐसे तमाम लोग हैं श्री वृन्दावन बिहारी ला कौशल्या जी की दासी जैसे ही महल में पहुंची

और उस दासी ने कहा महारानी ने पूछा अरे तू तो एकदम हाँप रही है क्या बात है कुछ विलम्ब भी है तो आयु में तो महारानी जी विलम्ब का कारण है ये बड़े सिद्ध जो देखते ही सब कुछ बताने लग जाते अब माताओं को बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बालकों का कुछ भूत भविष्य बतावे कोई अलाय वलाय हो तो दूर रह जाए

और ये बोले तो उनको महल में जाकर के विधिवत निमंत्रण दे के आओ बड़े आदर पूर्वक महल में लेके आओ कहा अवध

रतनुरति कहत सब गुण गा रहे करत नर निरीखी कहत सब गुण गा रहे बहुतत

कैसा है जो त्रिकाल दराई गोष्टी है सासी कह रही बूढ़ो प्रमाणी

मणी गाय संकर सुय संकर नाम सुंदिष्य सुनत

urje jaya re ko tar heer kar bhavan bulao bulao heer kar bhavan bulao bhavan

आयो आजे, आजे, आयो के बड़ा विनम्र शिष्य है बड़ा चतुर शिष्य से है सेवा में बहुत कुशल है हाँ अब महल में आ गए केला के संग वहाँ

से हो रहा है पाय पखारी पूजियो आसन पखाई पूजो आसन बसन प

thought Thinking Process: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio segment. 2. **Analyze the Audio:** The audio contains a single word/sound: "विवा" (Viva). 3. **Determine the Language:** The script is Devanagari, indicating Hindi or a related Indian language. 4. **Transcribe the Audio:** The sound is "Viva". 5. **Apply Formatting Rules:** Only output the transcription. No newlines. Write numbers as digits (not applicable here). 6. **Final Output Generation:** VivaViva

आगम तो तो तो तो जन्म प्रसन्न कहक सुन को भर वृ

terkar sikmeeta siya swayam dar kaayo kaayo kīt swayam varalao ram bharat niku bha

बड़ी बड़ी महिमा बताई पक्की बात तो बताई नहीं इनके योग्य बहुएं मिलेंगी नहीं बोले बाबा ने कहा रेखा तो ये कह रही है कि एक ही घर में चारों लालजी ब्याहे जाएंगे एक मंडप में फेरा पड़ेंगे अरे वाह तो जल्दी मुहूर्त बताओ कब होगा ब्याह अभी नाम नहीं धरा गया है

बिना नाम धरे अभी नामकरण संस्कार थोड़ी हुआ बिना नामकरण संस्कार के बहुओं की चिंता हो बोले देखो ज्यादा तो नहीं खोल के कह सकते हैं जब विश्वामित्र जी आ जाएं इनको मांगने के लिए ये बात और तो रामे गांठ बांध के रख लेना विश्वामित्र तो बाबा आमे को विलम्ब मत करना तुरंत तो भेज देना

राम लक्ष्मण को भेज देना और घर शत्रुघ्न पीछे से पहुंचेंगे अब पक्की लिख लेना ये हमारी पक्की ज्योतिष तो है चारों ब्याह करके ही घर आएंगे इसलिए दशरथ जी ने तो बहुत हाहाकार किया देने में माताओं ने तो तुरंत आरती का थाल सजा के बैठी थी वो पन्न लिया गए ज्योतिषी बाबा ने कह दिया अच्छा लाल जी पधारो तो ब्याह तो को तिलक करके भेजो हाँ

और विवाह के बाद का भी कुछ बताओ बोले बाबा बोले कि हमारी आंखें बुढ़ापे की है और तो लालजी की रेखाएं बड़ी बारीक हैं। अभी थोड़े किशोर अवस्था पे आएंगे तब रेखाएं भी स्पष्ट होंगी जहां तक का बता सकते थे वहां तक का बता दिया फिर कभी देखा जाएगा क्योंकि आगे की लीला तो ठीक माताएं कह नहीं पाएंगी

बोले तो बस यहाँ तक है ये तुम्हारी बात तो सबसे आगे की बात आगे देखी जाएगी दास रविवार रनिवार भय सबको

मान्य महिदेव अति पुनः मान्य मही मित्र भारत

Saare de aare aare aare de aare

सुंदर से व्याख्या किया है परम पूज्य अनंतरी संपन्न श्री नेह निधि सिया अनुज पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा है थोड़ा सा आज सुनाएंगे बाकी कल सुनती कर में लिहिले पोथी पत्रा

बनवले शिवजी जतरा से आय गले मा शिवजी की अवध लगया आई गैले बन गे कभी बनवले बनौले शिवजी जतरा आई गे

नगरिया आए गए नगरिया में आए यहाँ की जो भाषा हो और वहाँ की भाषा में वहाँ की बात हो तो उसकी मिठास और बढ़ जाती

नाम आपन भै पंडित शंकर दत्त शरमा शंकर दत् शरमा रेखा देती बहुत के मिटावे लगल भैरमा रे भा दे बहुत के मिटावे लगल भैर

सोचत रोले बाबा संगी तेरी संगीत सोचत रहले हो बाबा मेरे संगीत घेगी बढ़िया

कार्याजिया खगरिया जी रागरिया आइए नाम शिवजी आगा आगा ना। शिवजी भैया

कुंड बहने चला सुन के सरबतिया लागन बढ़ता भारी मेला सुन सरबिया लागन बढ़ता भारी मेला

बात बात में देख देखिए श्री भाषण के बताए में बताई गई बात वाच में देख देखिए के भाषण के हाथ के बताई गई में लोगन के तकिया बताए गए

इतने लो रंग के सत भिया बताए गि नगरिया रम जिया नगरिया सुने सुन के पंडित जी के

बतिया सब खुला सुनी झंड झंड के पंडित जी के बतिया भुला के भैया प्रभावित कौशल्या स्वाभाविक कौशल्या पंडित जी से बेटी कैसे माता जी से

ना हाँ सबकी करे माता के पुतान के ना इनके माल बी कलिया मालिया दिवा गैत गैया

शंकर तो जी तो वयोवृद्ध ब्राह्मण बने हैं जिताजू भारी और ये एकदम युवा शिष्य हैं जवान के वृद्ध के साथ कोई जवान ही सेवा में होना चाहिए अब ये तो रनिवास है अंता है इसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है युवा का वृद्ध तो जा सकते हैं

तो बोले गुरुजी तो भीतर चल सकते हैं इनको यही बिठा दिया जाए थोड़ी देर सब सुविधा है यहाँ गद्दी पर बैठे आपके सिख से हम आपका हाथ पकड़ के ले चलते हैं कोठी पत्रा भी दासी उठा लेगी का गुस्सु जी थोड़े उदास हो गए यह ये अच्छा हुआ यहाँ तक आए और यहाँ ये यह तो बुढ़ापा इनका काम कर गया और हमारे जवानी

हमको बाहर अपने कातर नेत्रों से शंकर जी और गुरु जी को जुक्ति करो शंकर जी बोले भाई देखो ऐसा है हमारा शिष्य ही हमारा आसन लेता है चाहे जिसको हम आसन नहीं देते चाहे जो उसके आसन पर नहीं बैठते हमारे ग्रंथों का स्पर्श भी शिष्य ही करता है दूसरी बात यह है हमेशा हमारे साथ रहें तो हम कैसे छोड़ दें एक और विशेष

मान लो तुम्हारा हट है कि यहाँ की मर्यादा नहीं, नहीं जा सकते कोई बात नहीं लेकिन वो रेखा देखने का काम जो है ना नई आंख से नई नजर से वो तो हमारा शिष्य ही करता मैं तो फलादेश करता हूँ तो जिस काम के लिए जा वो काम हो नहीं पाएगा तो पूछ के आऊ अरे बोले नहीं दोनों को लाओ दोनों को लाओ भाई काम तो चाहिए दोनों को दोनों भीतर चले गए

गुरु केला दोनों भीतर अंगना में गैले गुरु केला दोनों भीतर अंगना में गई जलपान भरे भूजन जलपान भरे हर दे राम लक्ष्मण भर सत्य भरे

गोली जल आइए सर तुम मैया न के गोली चलिया के नजरिया में नैया के जैया आय आवाज

अब माताएं विचित्र मिला कर रही तीनों मैया जीत के तारा लाला के हाई तीनों मैया जीत के तारा लाल के हे बबुआ के माथा का

दोड़ों दोड़ों के चारों लाल जी को प्रणाम कराए चाहिए जी को चलो मैं प्रभु के कर प्रणाम देख के प्रभु के कर प्रणाम देख के भोला बाबा मन लगाए गई

राम भोया बाबा मनी मनी बजाय बाबा विश्वनाथ पद भैया किए गई लेना दुष्नाथ भैया कि जाए वा वा मंगी, मंगी

थे एक दुबे थे नहीं एक चौवेजी थे, जी थे चौवे भोले थे बेचारे, भोलेचारे तो बोले चार वेद का ज्ञान होने से चौवे चतुर्वेदी तो दो और पढ़ले हम तो भोले थे उनको पता नहीं था कि चार ही होते हैं ज्यादा नहीं होते बोले तो चार वेद पढ़े हमारे पुरखान ने तब तो हमारे पुरखा का है चतुर्वेदी दो और पढ़ला है

तो सब तो रहेंगे चौबे हम होंगे छब्बे छह बेद पढ़ के आए हम छब्बे होंगे बोले भैया यहाँ तो पढ़ाई होगी नहीं काशी जाओ तो चौबे काशी गए वहाँ दोज पढ़ पाए तो चार भूल गए बोले कितना पढ़ के बोले दो बेद तो दुबे हो गए वो क्या हो गए एक कहावत है यद्यपि कहावत

ऐसे नहीं कि चार वेद वाले दो भूल गए तो दुबे हो गए लेकिन कहावत तो कहावत है गए गए दुबे बन के आ गए बोले हम तो आए थे की लालजी को दर्शन करेंगे प्रणाम करेंगे और यहाँ तो और ठगा गए अभी चारों लाल जी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं बहुत लजा गए शंकर जी अपने चरणों को पीछे खींचने लगे

सुजी ने थोड़ा चरण दबाया कि जैसा नाटक है वैसे ही करो पंडित जी हो ये के कुमार हैं प्रणाम करेंगे आप आशीर्वाद भी दीजिए नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा लीला बिगड़ जाएगी लगे

कहले संग सारे में समझा के बाबू चंदी पहले संगे में समझा के बल वी पंडित को आधार भी लिखुल ना तो आई गई

राव भेद भूल के अवसर गुरु जी आइए हाँ राहुल भेद भूल के अवसर गुरु जी आए गए शिव जी आव नगरिया आए

पंडित जी का भेद बनाया है तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते आशीर्वाद भी दीजिए नहीं तो आपका भेद खुल जाएगा इसीलिए तो छिपके आए हैं तो भेद न खुले इसलिए खूब आशीर्वाद दीजिए शंकर जी सावधान हो गए चेला के तालाब होते

के का ऊपर ध्यान जस काच का जस काची ची चाहिए नाचा जैसा भेष वैसे काम करना चाहिए

मन ही मन में प्रभु के कर्ण प्रणाम्य वेदन कई के जड़ी लगाए गई हाँ मन ही मन में प्रभु के कर्ण प्रणाम वेदन कई के घड़ी लगाए गई बचन से आशीर्वाद के आशीर्वाद लगाए गई

मन ही मन प्रणाम किया फिर आशीर्वादों की जड़ी लगा दी क्या कह कहने आए जिया बबुआ के राह जग में जागे बबुआ के राम

सूर्य जलत में जागे जिया बबुआना केगत में जागे भगवाना केरा सूर्य जगत में जागे मंगल और कल्याण होके नजर नजर नाला लागे मंगल और कल्याण हो नजर गुजर नाला

दुनिया पर सुन गया ही गेरा दे भैया पर भैया के

चारो गए तिर आवाज आये मै तिर आवाज अजिया चारों लाइव में ही खुश हो गए बहुत आशीर्वाद पाठी खिलखिला माताएं तो ऐसी प्रसन्न हैं अब पहले कह दिया था

कि चेला की आँख आँख नहीं है, है। वही देखता, देखता है, है और बोलता है मैं फलादेश करता हूँ यही बताया गया था काग तो सुंद जी का सौभाग्य आगे बढ़ गया एक एक करके लाल जी को लेते हैं बढ़िया से दुल रहते है चरण तल देखते हैं, हथेली देखते हैं माथा देखते हैं, थोड़ा अदहर देखते है जीव देखते हैं छासी देखते है बढ़िया आनंद फिर बताते हैं

शंकर जी फलादेश करते लेकिन बड़े मन में लग रहे हमने अच्छी बता दी बात का तो शंकर जी ने इशारे में कागज सुनी देखा चेला देखो हम कृपा न करते तो तुम भीतर नहीं घुस सकते थे हम अकेले भीतर आ जाते लेकिन हमने जुक्ति लगाई और तुमको भी यहाँ तक ले तुम अकेले लूट रहे हो हमको कुछ नहीं गुरु जी गुड़ रहेगा चेला चीनी हो गया

थोड़ा हमको भी करो आंखें बोलती हैं पर नागर लोग उसकी भाषा पढ़ते हैं आंखों के सारे सारे में बातचीत हो गई और जब बातचीत हो गई तो कागज सुनिजा गुरु गुरुजी ये रेखा हमारी समझ में नहीं आ रही कौन सी रेखा है थोड़ा आप थोड़ा आप देखें थोड़ा लाओ लाओ लाओ लाओ गोर में लाओ अब

इन्होंने तो सबकी रेखा देख देख के बताया एक एक करके एक एक लालजी को तो गोद में लेते हैं शंकर जी भी शरण उठाते और वसुंधी जी तो थोड़ी दूर से देखते थे वो और खाते ध्वजा अंकुश वज्र सब चिन्हों को देख कर शंकर जी तो भाव विवल हो जाते हैं बहुत आनंद में हैं लेकिन माताएं समझ में समझ नहीं पा रही महाराज आप ब्राह्मण हो हमारे बालकों के पैर पकड़ रहे हो अरे देखो ऐसा है

कि डॉक्टर तो सब कुछ करता है हम तो ज्योति हैं, बिना देखे थोड़ी बताएंगे उसमें कोई दोष नहीं लगेगा हाँ तब छीके है महाराज गुरु के ला दोनों के पारा गुरु के ला दोनों गोबिले के पारा देखे चारों भैया

के चारिया के भूत और कुछ वर्तमान के वर्णन करके संतर गीत नारे हाँ भूत और कुछ वर्ग मान के वर्णन करके संतर गीत न शिवजी आवर्धन गैया

आया तो बाबा जी विवाह कब होगा विवाह की बात तो बताओ आप ओ सब सुन लिया बक्सर बाला बाबा कही लेके गई नहीं है बक्सर वाला बाबा कही

असुरन के संहार यज्ञ पूरा करवी है असुरन के संहार यज्ञ पूरा लक्ष्मण कर सुनिया के अंदर जी है सब घुरा गई

पर दुनिया कर दिन के और कर बबुआ भैया बबुआ बुआ अब करबुआ बुरा अब जिया

इस स्वर्म स्वामी का यज्ञ पूरा कराएंगे और इनके लक्षण ऐसे प्रकट होंगे कि ये पूर्ण अवतार सिद्ध होंगे ये परिपूर्ण परमात्मा ही सिद्ध हो जाएगा पर माताओं में वात्सल्य ज्यादा है वो सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है पूर्ण अवतार और कौन सा अवतार है

तो महाराज वो बाबा जी कहाँ से आएंगे बक्सर से आएंगे तो ब्याह कहाँ होगा बोले और थोड़ा सा के आगे होगा ब्याह बक्सर से भी आगे जई है, बक्सर से भी आगे जई है, जी के अह

रघुवर की रघुवंशरथी कमै है कहिया जी के रघुवर की रथ कमै है पैदल चल के गंगा जी के घाट कर रहे हैं तो जै है। पैदल चल के गंगा जी के घात कर रहे हैं तो ना

गरिया जरा ऑलो में पीला गरिया आई गई ना शिवजिया में आई ना शिवजिया जरा गरिया में आई गई नाम फिर क्या करेंगे

जाई आए जनकपुर में धनुहा को जाए जनकूर में धनु हाथ हैिया गृह पही है आस ससुर जी के पूरी है पिया गई है आस ससुर के पूरी है सारा भैया एक घर में

एक आई विवाई आइए चारों भैया एक घर में बुलाई भैया दुल सुंदरियावाई आइए हाथ बोले विचार सुंदरैया बुलाई

शिवजी गए शिवजी आज है गैया आई ना फिर ब्याज के बाद क्या होगा आगे का बताओ बताओ वही आगे बात अब ही ना बताए आगे बात

बताए आगे के बतल में बेज यहाँ कहाँ चहलाए मैया का संदेह हो बढ़िया देते पीतल सं

भैया लोग समेन होते बढ़िया उजे समझाइए बोला अपना नीला चलिया समझाइए हाँ बोला करिया बीला चलिया बढ़ा भाई गैे

दिया दिया में आई हाँ शंकर जी ने सोचा तो कि कैसे कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ेगा आगे की बात बताने लाने का तो शंकर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया रेखा बाटे में

अभी कखियाँ कमजोर गावा के मे अभी अलिया कमजोर मेहनत बहुत महीन रेखाएं सूक्ष्म रेखाएं आके हमारी कमरे रेखा बातें अब हम अखियाँ कमजोर बातें में अवि हलिया कमजोर

आगे वाली लीला देना कुरवाना गोरवा आगे वाली लीला देना कुरवाना गोवा पाँच आटम्बर पाँच सितंबर लीला मोती

सुवरंदा दक्षिणा का उदा गैना हाँ जब बच्चा मोती सुवरंदान दक्षिणा को सुना पंडित वाला जगत कैया सुरा गैया हाँ पंडित वाला जपट कैया बुदा गैना

बुलाया जय नगरिया आई गलेनाजरिया वज़न में आ गए नात पानी अब ही लेकिन दिल आई ना जात वाणी अब लेकिन आयो कौस जिक्र यहाँ पे जा रहे हैं आप जल्दी जल्दी आना यहाँ

अपनों और बबुआ लोग के लोग माता जी की बात तो शंकर जी को माननी पड़ेगी ना ही इसमें बार बार बदल बदल के भेद हैं अनोखा मिल गया है पार्वती से कही के आता तेरी वाली बतिया फिर से आओगे

पार्वती चोरी वाली बतिया दूर से आ गए बन के बान मदरिया कपूरा बन के बानर मदरिया दूसरे आय गए लेना शिवरी आवा

शिव जी रावत में आया पानर भैले हनुमत पहले शंकर जी मदारो पानर गैले हनुमत भैले शंकर जी माय नारा ला सब देखे अ

के दौड़िए नारायण गौर के दौड़िएम डिम डिम डिम ड बजा केमरम बजा के काम डिम डिम डमर बजा के चार नाल के

जी अवधि जी अवध आप बान नाच बिठाई देखा बैठ आप के बिठाई देना अवध

जी लेकिन लीला थोड़ी और बड़े होने की है इसकी भगवान ने कहा तो हम कल चर्चा करेंगे कल लाल जी का नामकरण संस्कार होगा अन्नप्राशन संस्कार भी होगा और फिर रुचि परीक्षण भी होगा उनका और इसके बाद जब कुछ चलने फिरने लायक हो जाएंगे तब

शंकर जी मदारी बन के आएंगे कम से कम चार चार वर्ष के तो हो जाएंगे सब खेल कूद करके ठाकुर जी आवेंगे आगे की लीला यथा हम कहेंगे हम तो सोचे ऐसी थोड़ा करेंगे लेकिन पद पूरा कर दिया कल आगे की लीला कहेंगे बड़े सौभाग्य की बात है हमारे मिथिला के बहुत प्रेमी अनुरागी संत परम पूज्य श्री मखान बाबा कृपा करके बताया जिनका नाम मखान बाबा पड़ गया जानते हो

सब संतों को मखाना देते हैं पान मखान मिथिला की चीज है सबको मखाना बांटते हैं हमको भी बोरा बोरा भर के मखाना बोरा बोरा भर के मखाना और फिर उसको यहाँ एकादशी को सामा की खीर भोग नहीं लगाते हैं क्यों तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे सात प्रकार के जो अन्न है उन अन्न में सामा भी अन्न है ब्रज में चलता है तो फिर मना नहीं करते

बाकी सामा नहीं खाना चाहिए एकादशी करने वालों को अन्न निश्चिध है तो सामा नहीं खाना चाहिए और जो साग ले लो दूध ले लो दही ले लो सामा का महाराजी मना करते थे तो इसलिए यहाँ भी मखाने की खीर बन जाती है लौकी की खीर बन जाती है पर सामा यहाँ नहीं बनता एकादशी को महाराज जी कहते थे मुनि अन्न है अन्न तो है पर मुनि अन्न है

एकादशी के अतिरिक्त व्रतों में खाया जा सकता है सामान तो एकादशी को बाबा मखाना लाते बोलो वृन्दावन बिहारी राम सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम सीता सीताराम

Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Hita Ram, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam.

राधे श्याम राधेश राधे श्या्याम राधे श्या राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम राधे आरती श्री रामायण जी की कलित ललित अतित ब्रह्मादिक मु नारद

वाल्मीक विज्ञान विसारद सुख संका दिशेष अरुसारद वरणि पवन सुत तीर की आरती श्री रामायण जी की गावत सन

दावत वेद पुराण दस चौसास्त्र जनधन को जनधन संगतन को सर्वत सार अंश सम्मत सबी की आरती श्री रामायण जी की

वत संतत अरुगत संभव मुनि विज्ञानी जाति आरी कवि भरजता कागभुसुंदी गुरु के आरती श्री की कलमल हरणि विषय की

सिंगार मुक्ति की सिंगारोमतीमी से सब विधि तुलती आरती श्री रामायण गीतिरती कलित ललित की आरती श्री राम आरती थी थी राम आरती श्री रामा